Oh घंटे के तीसरे मंत्र पर पदभाष्य पर विचार हो गया था आगे बात की भाष्य बात की गई इसमें एक पदभाष्य में तीसरे मंत्र में उपासना बताई थी जिसके लिए पहले ये सारे कहानी के रूप में बताया गया था जो उपासना के लिए उपासना अजय उपासना बताई थी देवता संबंधी उपासना माने उस ब्रह्म को देव के रूप से उपासना करना तो कैसा कर जैसे यहाँ पर हमने कथा सुनी है परमात्मा ने देवताओं के दे सामने रूप दिखाया पुरुषर छिप गया और ऐसे प्रकाश हो गया प्रकाश प्रकाश दिया तो उसको प्रकाश रूप से उपासना करनी चाहिए और अभिमान होने पर वो परमात्मा छिप जाता है जैसे उत्तर को ज्यादा अभिमान का छिप गया दर्शन संभाषण नहीं रोकाया प्रकाश रूप से विद्यु के चमक के समान और आंखों के पलकों को गिरने के समान इतने जल्दी शीघ्र इस रूप से उपासना करना चाहिए उपासना है उसका फल आगे बताएंगे सारे प्राणी उसको चाहते हैं लौकिक फल बताएंगे तो उसना आगे बाक्य भाष्य बाकी है जिसका बाकी भाष्य तसऐसा आदेश ये मंत्र में कैसे आदेश उस का यह आदेश है उस परमात्मा का आदेश है आदेश मान उपदेश क्या उपदेश है उसकी व्याख्या करते हैं ये तो कस्य आदेश कैसे प्रतीक ले लिया मंत्र का प्रतीक है वो तस्वीर ऐसा भक्ष्यमाण आदेश है उस ब्रह्म का यह भक्ष्यमाण है, आदेश उतड़ी। है।, है। तो तो यह आगे होने वाला उपासना है उपासना यही पता नहीं क्योंकि तो जब शब्द बोल रहे हैं उस समय अभी उपासना बताई नहीं गई है इसलिए बक्षवान हो गया है यही बताएंगे माने आदेश है उपासना था उपासना है का उपा समीप आसन हम अपने इष्ट के समीप हो जाए बाकी कोई हमारे सामने न हो माने मन की वृत्ति ऐसी बन जाए उसकी नाम है उपासना उपा का समीप होता है आसन माने बैठने होता है आसन है तो दूसरी वृत्ति हमारे अंतकर् न आए हमारे जो इष्ट है वही हमारी वृत्ति में बनी बनी है उसी का नाम है उपासना उपासना सब होता होता है ज्ञान भी वही है ज्ञान बोले उपासना बोले एक ही चीज है तो उपासना उपदेश है यहां मैंने उपासना संबंधी उपदेश है ये कहा विद्युत सहसा जो प्रादुर्भूत देवताओं के प्र, प्रकर हो गए थे परमात्मा में जैसे बिजली एकाएक चमकती है किसी प्रकार एक आए एक खड़े हो गए थे परमात्मा तो एक शत्रु देवताओं के लिए यशमारे विद्युत ही बन देख बिजली ये हमारी घर की बिजली की बात नहीं है आकाश में चमकने वाली बिजली है जिसको फोटो लेना मुश्किल है फोटो की तैयारी करते करते जाय हो जाए यश्मात जैसे कि देवेद्यों देवताओं के लिए चतुर्थी है देवताओं के लिए बात, बिजली के समान विद्युत के समान के समान सहसा आएगा प्रादुरूप जैसे बिजली एकाएक प्रकट हो जाती है ठीक इस प्रकार पराम हुआ हम इस कांड में शुरू में यही आया प्रत्याय ब्रह्म प्राप्त हुआ विद्युत वक्त कैसा हुआ प्रकाश स्वरूप पैदा हो गया प्रकाश स्वरूप तस्पात विद्युत विद्योतम यथा जैसे विद्युत विद्योतम होना में प्रकट होना होता है प्रकाश होना होता है ठीक इसी प्रकार यदि एक तद ब्रह्म ये जो प्रकरण में आया वो भी ब्रह्मा है ये तद ब्रह्म व्यक्ति विद्युत की तरह प्रकट हो गया देवताओं के सामने प्रकट हो गया आ विद्युत विद्युत विद्युत का आ तक है आव उपम आठ है आ शब्द आ शब्द उपमा देने के लिए मंत्र में आ है को रखता है वो इवादृश रत्न है, है। उपमान के लिए इसके समान ब्रह्म होगा, जैसे बिजली प्रकट जैसा, जैसे विद्युत है उस प्रकार को तो दिखाया जिस बिजली क्या काम करती है यदा घनाध का विद्युत का काम है जिस पर अभेरा था जब बिजली चमकती है तो एकाएक प्रकाश हो, जा, हो जाता है, उजाला हो जाता है यदा धनांध कार्य बिदारे धोर अधेराय अमावास की फिर भी उसको रात्रि को फाड़ करके प्रकाश कर जाती है भावना है काम करती है यदा धनांधकार विद्युत विद्युत नहीं का फल है विद्युत सर्वतः प्रकाशते हर प्रकार से प्रकाश कर सर्वतः प्रकाशत हर प्रकार से प्रकाश करती है पर विद्युत ठीक इसी प्रकार एवं ऐसे तद ब्रह्म देवान पुरतः सर्वतः प्रकाशवत व्यक्ति भूतम इसी प्रकार वो ब्रह्म भी देवताओं के पुरतः मन शाम देवताओं के समीप के प्रकट हुआ था देवान पुरतः सर्वतः हर हा। प्रकार से प्रकाशवत व्यक्तिभूतम प्रकाश स्वरूप होकर के प्रकट हो गया मैं दिखाई पड़ा प्रकाश रूप दिखाई पड़ा देवताओं की दृष्टि में आना हो गया व्यक्ति भूतम व्यक्ति रूप हो गया मानी रूप धारण कर दिया साकार हो गया इसलिए क्या करना तो अतो इस इवन उपासना बिजली के समान करके उपासना करनी चाहिए जैसे बिजली ने अपना रूप दिखाना होता है वैसे ब्राह्मण में रूप दिखानी होती है देवताओं के लिए ऐसी उपासना करनी चाहिए अद्वैव उपासना अध्यात्म उपासना आगे बढ़ाएंगे यथा विद्युत ने कहा है विद्युत सत्य का प्रयोग किया जैसे सकृत बिजली एकाएक समूह करती है वैसे परमात्मा किसी को दर्शन तो दे तो एकाएक देंगे आवश्यकता नहीं है एकाएक दर्शन देंगे जैसे देवताओं को दिया ये कहा विद्युत सत्य के रूप में परमात्मा को अन्य उपवर्ष ने दिया है मैंने गिर दिया है इंद्र उपस्थापना चाहे और दूसरा चक्षुषुनीशन की बात कहा है चक्षु के पालक को नीचे गिरने के समान कोई समय नहीं लगता। यह ही छिप गया इंद्र जब समय पहुंचा छिप गया ठीक है या इंद्र उपसर्पण काल है जब इंद्र उपसर्पण हुआ उपस गमन उपपूर्वक सिर्फ धातु है धातु है तो इंद्र के गमन काल में जब उसके पास इंद्र जा रहा था उस समय में नमीनिषद छिप गया छिप गया यथा कश्चित चक्षु निवेशन कृतवानी जैसे कोई व्यक्ति किसी के सामने आने पर आप बूढ़ देता हो ठीक ऐसे कर दिया ऐसे हो जाए चक्षु निवेशन कृतमान मैंने चक्षु को बंद करवा दिया ऐसा हो जाता है नमी मिषद ये भेज करके लूग लगा कर अपने आप आखिरी पूरा दूसरे काम बुध देता है एक बड़े काम पूरा हुआ हो को दिखाई नहीं पड़ा यथा कश्चित चक्षुर्ण में स्वं जैसे कोई व्यक्ति आंख को दबा देता है ठीक ऐसा हो गया इंद्र के आंख दबाया जैसा हो गया इंद्र बातचीत नहीं कर पाया दर्शन को तो हुआ बातचीत नहीं कर पाया अनर्थ इति इत, इत, तो तो वहां तो कहा था अवधारण कहा था, था पर ऐसा ही किया करके बोलना चाहते तो जाते यहां दो शब्द निरर्थक है एक तो ये है और इन भी शब्द ऐसा है वहां वहां ईद काफिक का लगा हुआ इन बन गया है ये दोनों के दोनों निपात हैं अनर्थक है इसे कोई प्रयोजन नहीं बोलते हैं ये बात राशि में ईटी भी नहीं है ईद भी नहीं दोनों ये दोनों निपात बने अव्य है और ये अनर्थक है कहा निमिष निमीक्षितव तिरुभतम जैसे आखिर दबाना होता है कोई तो बंद होना होता है उस प्रकार से तिरोभूत हो गया धर्म इंद्र को सर्व काल में इंद्र जब गया उस काल में ऐसा हुआ देता है इत एवं अधिदैवतम इस प्रकार की उपासना को ऐसे समझना इसको कहते हैं अधिदैवत उपासना देवता संबंधी उपासना देवताया अधि देवताओं को अधिकार करके विषय बनाकर के की जाती उपासना उसको अधिदैवत कहते हैं देवताया अधि यद दर्शनम देवता को विषय करके अपने से भिन्न मान करके देवता संबंधी उपासना को अधिदैव कहा जाता है कहा देवताया अधि यद दर्शन दर्शन उपासना जो दर्शन उपासना है उसको अधिदैव हम उस उपासना को दर्शन को अधिदैव दर्शन करते हैं ठीक है ठीक है विद्युत दृष्टांत है ना अत्यंत मात्र। ये यहाँ पर विद्युत का दृष्टांत दिया और आंख के निमिलन का दृष्टांत दो दृष्टांत तो है तो विद्युत के दृष्टांत से कैसा अत्यंत प्रकाशशील है प्रकाश प्रकाशव लाइट वाली चमक नहीं है ज्ञान प्रकाशन विद्युत दृष्टान अत्यंत दृपा अत्यंत प्रकाश स्वरूप है निविषण दृष्टान और निविष दृष्टांत दिया चर्चु को उन्मिलन दृष्टान्त दिया है निवेशा दृष्टान्त दिया है उसके द्वारा देवय ने भी दुर्भ्यक्य है तुम ब्रह्म दुर्विज्ञ है उसको जानना बड़े कठिन है देवताओं को भी जानना मुश्किल पड़ा कौन है वो तो बाद में भगवान भगवती कृपा कर गई तो इंद्र समझ पाए नहीं तो नहीं समझ पा देवय ने भी दुर्भ्यक है दुर्विज्ञ है तो दिखाया निवेश दृष्टांति के द्वारा ब्रह्म समझ गुणी गुण ये दो गुण लेकर के उपासना करनी अत्यंत व्यक्ति है और ये दुर्ग्यय दुर्विज्ञ दुखेरा विज्ञापन सत्यम दुर्विज्ञान बड़े मुश्किल से जाना जा सकता है इतने सरल नहीं छानबीन करते करते करते इसको हटाते हटाते बड़ी मुश्किल से पकड़ा जा सकता है कष्ट धीरा प्रत्येक है दुर्विज्ञ है इतना सरल नहीं है, है अपना स्वरूप है वो ढूंढ पहले वो इतना ढूंढेगा ब्रम्ह और मैं और हूँ ऐसे में रहेगा बाद में मिलेगा जिसको भी आज तक किसी ज्ञानियों को ब्रह्म परमात्मा मिला है तो आखिर में, में ही होकर के मिला अंतिम महीने तो यही हुआ है आखिर यही होता है पहले हम बाहर जाते हैं उसके द्वारा चलते चलते चलते तो अंतिम यही निर्णय है आज तक जिसको भी मिला बाहर नहीं मिला है किन्तु तो अनुभूति पहले हो नहीं पाती जब तक अंधकरण की शुद्धि नहीं होगी तब तक वो अनुभूति नहीं हो पाएगी अनुभूति तभी होगी अंतग्रम की शुद्धि के इस लिए इसलिए सारे साधन बताते हैं अंतग्रम शुद्धि के लिए आत्म प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं प्राप्त हो नहीं होगा जब तक अंतकर्म की शुद्धि नहीं होगी बात ये दिखाया विद्युत दृष्टान्त में अत्यंत दुतिमत अत्यंत प्रकाश है वो प्रकाश स्वरूप है प्रकाशशील है ये दिखाया और निमिषेरा दृष्टान्त में दूसरा चक्षु निमिष कहा था बंद करना कहा था उस दृष्टान के द्वारा देवी से भी देवताओं के द्वारा भी द्रुवेज हैं जान देवताओं के लिए मुश्किल है साधना कठिनाई से साधना करनी चाहिए सावधानी से साधना करनी चाहिए तात्पर्य होता है देव, देव, देव, दो गुण वाले की उपासना करनी है इसको अद्वैब उपासना करते हैं क्यों देवान अधिकृत विरोक्षितम देवता संबंधित विषय बना के उपासना बताई गई ये कहा टिप्पणी ग्यारह अधिकृत मन निवित्तीकृतिया किसी देवता को निवित करके जो उपासना की जाती है उस उपासना को अधिदय उपासना बोलते हैं और अपने स्वरूप संबंधी लेकर के करेंगे अध्यात्म उपासना हो जाती है और किसी भूत संबंधी लेंगे तो अधिभूत उपासना ऐसे हो जाती है ये पता क्या ये कहते हैं आगे कहते हैं टीका में अतएव तब गुणद्वय विशिष्ट उपासना हम आधुदय नियमित रूप चले इसलिए दो गुण विशिष्ट जो उपासना है एक तो अत्यंत प्रकाशील है और दूसरा देवताओं के लिए भी दुर्भिज्ञ है ऐसे तो गुण ब्रह्मा में डालकर जो तो उसका चिंतन करना है उसको कहते हैं अनुदेवी उपासना कहा जाएगा देवता संबंधी उपासना मैंने अपने से भिन्न रूप से चिंतन करना है वो हो गया अनुदेविक उपासना मैं भिन्न हूं परमात्मा भिन्न है इसका अविदैविक उपासना और दूसरे अभी अध्यात्म उपासना आने वाली है और वो क्या होगी वो अहंग्रह उपासना होगी मैं ही परमात्मा हूँ ऐसे भावना बनानी बनाएंगी इसके लिए मंत्र है अथाध्यात्म गच मनो अन ये तपस्मती मनो अनेन अथ आंतरिक अज्ञेय अथनासना की इसके पश्चात अथ अध्यात्म अध्यात्म उपासना बताते हैं आगे अब मैंने दो प्रकार से उपासना कर ली है पूर्वोक्त तो ब्रह्म की जिसकी कहानी हम सुन के आए हैं तो यक्ष हुआ है उसकी उपासना दो प्रकार से है ये तो हरिदय तो हो गया अब अपने स्वयं रूप से उपासना करनी है अध्यात्म उपासना करना चाहते हैं ये कहा तो कदितर गच्छ ही व जमा ये जो मन बाहर में विषयों में जाता जैसा लगता है वो तो ब्रह्म की तरफ ही जाना है उसको ब्रह्म जी बिना जा नहीं सकता क्योंकि उसके चलाने वाले जीवन चलना किसी का संभव नहीं है गच्छत ही होगा मन जब चलता हुआ चलता है तो वहां जरूर आत्मा है गाड़ी चलती दिखाई पड़े दूर से तो वहां पर जरूर चेतन है उसी कहोगा चेतन वहां चेतन में आश्रित हुए बिना जड़ में क्रिया होनी संभव नहीं मन जड़ है गच्छत वास्तव में जाता नहीं है वृत्ति बनाता है उसी का जाना जैसा मन कहा बाहर थोड़ी जाए तो भी बनाता है जितने शक्ति है उसको जाने की आवश्यकता ही नहीं उसको कहीं जाना नहीं पड़ता वही वृथ्वी बनाता रहेगा तुम यह जाता हुआ ये ब्रह्म के तरफी होता है उस समय में अभाष्यप्टीकरण करेंगे उस समय ब्रह्म के तरफी होता है उसी और इसी मन के द्वारा अनुसा इसी मन के द्वारा उपस्मरती साधक जो है ना बहुत याद करता है किसका ब्रह्म का चिंतन करता है मन के बिना वृत्ति नहीं बना पाएगा वृत्ति से चिंतन करना है ही चिंतन, चिंतन है अनम ये ब्रह्म है ये द्वितीय नपूस है अनका एक ब्रह्म उपस्मरती साधका उपस्मरती साधक चिंतन करता है क्या करता है अभिक्षाण संकल्प बहुत संकल्प करता है संकल्प ने वृत्तियां बनाता है मन के बिना वृत्ति बनाना संभव नहीं है तो ये साधक बनाए गए उपस्मरि का जो करता होगा साधक होगा अने कृतियां इस ब्रह्म को ब्रह्म का उपस्मृति साधक उपस्मरती साधक चिंतन करता है क्या करता है अभिक्षण संकल्प उपस्मृति बहुत सारे संकल्प करता रहता है मन के बिना नहीं कर पाएगा चिंतन ये कहा टिप्पणी है जैसे टिप्पणी कार कहते हैं इस मंत्र में जो चकार है जो चकार है वो चकार जहां है वहां भी अन्वय नहीं होगा उनको स्थानांतरित करके संबंध करना होगा और उसका अर्थ किसी होगा ध्यान देना ये टिप्पणीकार बोलना चाहता है जो दो चकार पड़े हुए हैं मंत्र में तो उसके जहां है वहीं अर्थ नहीं होगा उसका उसको भिन्न क्रम करना पड़ेगा यथाक्रम नहीं भिन्न क्रम होगा और अंत में जाके इसका निष्कर्ष निकला कि के दोनों चकार का अर्थ निकलेगा ये टिप्पणी का चकार का विषय में बोलने जा रहे हैं अर्थाध्यादि ये मंत्र है अत्र इस अस्मिन मंत्रे चय चकार जो दो है अत्र नहीं करना अत्र द्वयम उधर लेना चय चकार दो, दो पड़े हैं मंत्र अत्र मैंने अस्विन मंत्रे चार जो चकार दो पड़े हुए चकार दो दिखाई पड़ते हैं आपको मंत्र में गच्छति और गैन दो दो चकार पड़े तो इसी कहा अत्र च द्वयम् जो चकार दो है तो। ये, ये, दोनों मान लिये एक दोनों चाका अर्थ है इटी निकलेगा और जहां है वहां अन्वय नहीं होगा एक तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है ईवा के आगे भी दिखाई पड़ रहा है और एक आने ना के आगे दिखाई वहां अन्य नहीं होगा क्या तो और करना पड़ेगा में। इति अनुय हैं, और क्रम भी भिन्न होगा इन दोनों का जहां मैं ध्यानांतरित करके अन्वय करना होगा कैसे करना होगा तो कृषि मंत्र का अन्वय बनाते हैं कैसा उनको करना इति सब कैसे निकालना ये बोलते तथा जब उसी दिखाते हैं एकदद ब्रह्म प्रति मनो ग अन मनसा सारक एक ब्रह्म उपस्मरति उपस्मरे ध्याद करे ऐसा जैसा ध्यान करे एक ब्रह्म प्रति मनोगछति दिव्यांगत ब्रह्म उसकी तरफ मन जाता है गाता तो नहीं जाता जैसा होता है ब्रह्म वही है कहा जाना उसने ब्रह्म के सहयोग से तो वो धृती बना रहा है ब्रह्म पर जाना ही नहीं होता जाता जैसा होता है वृत्ति बना लेता है जो तो ब्रह्म तरफ गया हम ब्रह्मा कार हम मानते हैं, बनाया, चला गया। जैसे घर में घुस गया वैसे ब्रह्म में गया। ऐसा बोलते हैं पास्तन जाना वो तो व्यापक है ये तद तो ब्रह्म प्रति, ये जो तो मन है इस ब्रह्म के तरफ मनोगछति व जाता हुआसा लगता है इतम इस प्रकार अनेक मन जाता हुआ सा जाता हुआसा करके इस मन के माध्यम से साधक तो ये तब ब्रह्म उपस्मृति तो उपस्मृति है उपस्मृति क्या सकते ना उपस्मरे विधि बनाना है क्या बनाना विधि बनाना उपस्मृति लग है मंत्र में इति ऐसा करना इति, चिंतन करे ये मन ब्रह्म के तरफ जाता है ऐसा चिंतन करे जाता हुआ सा होता है करके चिंतन करे एक प्रकार का अर्थ है तब अध्याम ऐसी जो उपासना है उसको अध्यात्म उपासना बोलते हैं सामान्य नपुंसक नपुंसम आध्यात्मिक सब्र होना चाहिए अध्यात्मिका ऐसा होना था अध्यात्म संबंधित आध्यात्मिक बनना था कि अध्यात्म का, का क्या है सामान्य नपुंसकम एक सूत्र है व्यागरण है जब लिंग भेद का पता नहीं लगता हो उस काल में क्या कर लिया जाता है नपुंस प्रयोग कर दिया जाता है यद्यपि लिंग भेद करके प्रयोग करना चाहिए कोई ऐसे वस्तु होते हैं जो लिंग भेद करना संभव नहीं है में भी बताया नहीं गया तो उस स्थिति में क्या करना सामान्य नपुंसकम एक छूट दे दिया प्राणी ने सामान्य में नपुंसक का प्रयोग कर लेना कहा हुआ है तो ये सामान्य में नपुंसक कर बताया करके कहा होना चाहिए या ये ये होना। था या आदेश सा आध्यात्मिक आध्यात्मिक शब्द बनना था उसना को आध्यात्मिक उपासना बोलना था किंतु अध्यात्म करके रख दिया माने अध्यात्म भवा आध्यात्मिक अठय प्रत्यय लगाएंगे उसे से अर्थ निकाल दिया ये कहा यदि एको अन्वय एक चकार का तो ये अन्वय हो गया इस तरह से संबंध हो गया दूसरा चकार रहेगा अब आगे आता अर्थापर अब दूसरे चकार का अर्थ करते हैं संकल्प अभिक्षण ब्रह्म विषय यदि चेना मनसा उपस्मरे और संकल्प की जो ब्रह्म विषय संकल्प है अभिक्षण बार बार पुनः पुनः जो संकल्प है ब्रह्म विषय उपाध्य तो ब्रह्म का चिंतन करेगा विषय का चिंतन बताएगा जैसे विषय को विषय चिंतन होगा का उपासकों को अपने इष्ट का चिंतन ही करता रहेगा वो है। संकल्पस् अभी संकल्प कैसे होने के अवीक्षण अवक्षण पाठ होगा सावीक्षण होना चाहिए उसको संकल्पस् अभीक्षण बार बार पौन पुण्य ब्रह्म विषय यदि ब्रह्म विषय संकल्प होता है साधक अन मनसार उपस्मरित इस मन के द्वारा ही वो चिंतन करेगा ऐसा ये इति यहाँ लगा ची उपासना चार ये शब्द को लेना चाहिए ऐसी उपासना को अध्यात्म उपासना करते हैं ये बता दें आगे टीका जो टीका जो अर्गुना प्रत्यकात्मक ब्रह्मणों यथा अभिव्यक्ति सीश्य थे पहले तो अजैविक रूप से बाहर ब्रह्म है बाहर देखना जैसे बिजली के प्रकाश एकाएक हो जाता उस उसके प्रकार ब्रह्म ने परमात्मा ने एक एकाएक स्वरूप दिखाया और इंद्र जाति जैसे छिप जाना है आपके पल के एकाएक एक एक बंद हो जाते उस पर अब छिप गया ऐसा करके सोचना में कहा था दो प्रकार के गूंधाल समय करना दो ने कहा था अब कहते हैं अरुणा प्रत्यगात्मा का अपने स्वरूप रूप से चिंतन करना फिर साधन क्या है हमारे पास चिंतन के मन के द्वारा चिंतन करना अहंग उपासना करना ये बोलना चाहे मैंने तो अध्यात्म उपासना में देवता अलग हो नहीं पाएगा इसलिए स्वरूप से चिंतन करना है वो तो अलिद था तो पहली वाला अगुना प्रत्यकात्मकया अपने स्वरूप रूप से ही स्वरूपतः ब्रह्म यथा अभिव्यक्ति स्वरूप ब्रह्म की जिस प्रकार अभिव्यक्ति हो सकती है न ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान हो सकता है जिस प्रकार हो सकता है उस प्रकार से घरे तथा उपदेशते उस प्रकार उपदेश किया जाता है चारक को मैं ही ब्रह्म हूं ऐसी भावना हो जाए इस तरह से उपदेश दिया जाता है उपासना बताई जाती है कहा अथा अनंतरम भाष्य कहा अथ सर्व आन है किसके अंतर अलदयी उपासना है। अध्ध्यात्मन ना अध्ध्यात्मन का है। का है, के अनाध्या अध्यात्म अब प्रत्येक आत्म जो प्रत्येक आत्मा है सबके भीतर जो आत्मा है थूल शरीर के भीतर इंद्रियों के भीतर और उससे भी भीतर मन आदि है उसके भी भीतर भी भी और बुद्धि के भी भीतर माने भीतर भी भीतर करते करते जैसे आपने चैत्र में पढ़ा होगा पंचकोष की चर्चा की होगी फूल से जाते जाते जाते जाते, जाते सबके भीतर क्या जो मिलेगा वो आत्मा होता है जो आमद कोष के भीतर भी है आनंद कोष के आत्मा नहीं है तो आमदनय के जो कोष कहा प्रतिष्ठा कहा वो होता है जिसमें आम कोष आश्रित है होता है आत्मा वो भीतर सबके भीतर वैसे प्रत्येक आत्मा सब लोग अर्थ है सबके भीतर जो होता हो सब माने प्राणी मात्र लेना है, ये शरीर में पहले ले लो इसमें जितने भी वस्तु है बाहर बाहर बाहर भीतर भीतर करते जाए सबसे बाहर पड़ा हुआ है अन्नमय कोष उसके भीतर पड़ा हुआ है प्राणमय कोष उसके भीतर है मनोमय कोष उसके भीतर है विज्ञान उसके भीतर है आनंद उसके भीतर है यह ये प्रत्येगात्मा का अर्थ ये होता है प्रत्येगात्मा षय प्रत्येक विषय करने वाला आदेश है आदेश मान उपदेश उच्चते उपासना बताई जाती है कहा कैसी उपासना दिखाते हैं तो मना यद मना ये जो यह मन है गाता हुआसा लगता है ये त्रह्मौकथे इस ब्रह्म के तरह धौकथे धौतिक गातु है धौकथेव जाता है ग्छती और धौकथेव एक अत है दोनों ढौकड़ी का चक्रसे जाते हो ऐसा अर्थ है उसका मध्यम पुरुष एक बता ढहू कसे तो ढूक दे ब्रह्म के तरफ ढूंक देकर जाता है मन जाता है जैसा विषय करो कि देगा अर्थ जाता है विषय बनाता है मैं ब्रह्माचार वृत्ति बनाता है जैसा हो जाता है वृत्ति वो क्या बनाएगा वो तो ब्रह्म के माध्यम से बनना है उसमें वृत्ति बनाने की क्या वो चेतन थोड़ी है वो तो ब्रह्म जैसे लगा दे वैसे करेगा वो तो इसे बनाता है जैसा विषय करो की विषय बनाओ का हुआ जैसा यथा यथा करते हैं तथा ही उसको दिखाना चाहते हैं ये ट्रिपणीकार बोलते हैं ये तो जो यथाश्दाही मन दिग्दर्शन के लिए दृष्टान लिया जाए टिप्पणी में कहा अनेथाही अर्थ के नथाशब्दे जो यथाशब्द है तथा ही के अर्थ में रखा हुआ है इसका अर्थ होता है तथा ही अने यथाशब्दे नथाही अर्थ के नैना यथाशब्दे नथाई अर्थ के नथा ही अर्थ हो रहा है जबकि भाषण पाठ यथा है उसका अर्थ तथा ही समझ आगे दिग्दर्शन कराना चाहते हैं उसी को व्याख्या करना चाहते हैं ये के व्रह्म जाता हुआ सा जो जो यदि यदि में सात ग्य अया सूत्र है अतृत्य होता है यहाँ होने वाले को तो अत्रत्य बोलते हैं होने वाला शब्द लेना है यद शब्द को लड़का यदे तथ गीप का शब्द को ये बोलना चाह रहा है यदि गीव इतृ्रत यहाँ होने वाला जो इस में ले ये वाक्य है ये शब्द लेको यद शब्द यद अर्थम आख्यात उसी यही अर्थ आख्यात उसी अर्थ का यहाँ करना है यद शब्द का अर्थंकारना है यदे तथा गच्छदीप में यद शब्द है उसी का अर्थ असंका तो भाषण में क्या यथाक तथा ही यह समझना है तथा ही उसी को दिखाते हैं आने ये सब हाँ। इसी मन के साथ साधन से ब्रह्म का चिंतन करता है कौन करता है साधक करता है ब्रह्माकार व्यक्ति बनाता है मन न हो तो होते नहीं कर पाएगा मन की आवश्यकता है कि अशुद्ध दमन नहीं चाहिए उसको हटाना है शुद्ध दमन की आवश्यकता है साधन करने के लिए मन चाहिए उसके बिना होगा नहीं अनेन इस मन के द्वारा उपस्मृति समीप में जाता है समीप का स्मृति समीप में स्मरण करता है मन के द्वारा साधक उपस्मरती का करता साधक होगा साधक चिंतन करता है अभिक्षम बार बार वो चिंतन करता है अभिक्षम संकल्प जितने भी संकल्प मन में विकल्प करता है इसे मन के साधन से करता है साधन, जो भी जिन जिन विषयों का चिंतन करता है किसे करेगा मन से तो करेगा अभुक्ष मनस हो ब्रह्म विषय इसलिए मन जो है ब्रह्म विषय मन के द्वारा ही करता है विषय जो मन है उसी के द्वारा इशारा संकल्प करता है कहा ठीक है ठीक है वो कहते हैं एक यह प्रकृतम ज्योतिरूपम ब्रह्मा ब्रह्मा प्रति मदीय मनोगछत वर्तते चिंताए यही अर्थ होगा यह प्रकृत ब्रह्म जिस ब्रह्म की चर्चा चल रही है तो ज्योतिरूपम उसको प्रकाश स्वरूप कहा गया है पूर्व कहा था प्रकाश कहा था ज्योतिरूप कहा था प्रकाश स्वरूप कहा था प्रकाश में लाइट में ज्ञान रूपी प्रकाश है वो चमक वाला प्रकाश नहीं समझना ज्योतिरूपम ब्रह्म प्रति ये ब्रह्म प्रति एक तरफ होना चाहिए ब्रह्म की तरफ मदीयम मनो जो मेरा मन है गचत बरतते जाता हुआ सा रहता है जाता हुआ रहता है ब्रह्म की तरफ जाता हुआ रहता है ये चिंता है, है। ऐसा चिंतन करना चाहिए साधक को मेरा मन ब्रह्म की तरफ जा रहा है ऐसा चिंतन करना चाहिए यह उपदेश इस प्रकार का जो उपदेश है इसी को कहेंगे यहाँ आध्यात्मिक उपदेश का ना आध्यात्मिक उपदेश है यहाँ उपदेश माना उपासना ये कहा आध्यात्मिको अभिक्षम आया बार बार संकल्प संकल्पकर्ता का अभिक्षम पौन किन बार बार तो अभिक्षण कहते हैं बार बार संकल्प मन मन सह संकल्पो ब्रह्म विषय ध्याय मेरा मन का संकल्प विषय बार बार ब्रह्म होगा अन्य के तरफ मन नहीं ले जाऊंगा ब्रह्म होगा ब्रह्म ब्रह्म विषय इस ध्याय पर ऐसे चिंतन करने वाले साधक का क्या होगा प्रत्येक ब्रह्म प्रत्येक भूत और ब्रह्म अभिव्यक्ति से आज जो छिपा हुआ जो सबके भीतर पड़ा हुआ ब्रह्म जी अभिव्यक्ति हो ब्रह्म पैदा नहीं होगा अभिव्यक्ति हो उपलब्धि हो अध्यय में रखा हुआ घट को प्रकार से पैदा नहीं किया जाता क्या किया जाता है उपलब्धि की जाती है अभिव्यक्ति की जाती है जो जो घट नहीं है उसको तो मिट्टी से पैदा कराया जाता है न्याय मत में आरंभवाद है न्याय कौन सर आरंभवाद है शांति मत में पैदा नहीं कराया जाता उपलब्धि कराई जाती है मिट्टी मिट्टी अवस्था में तो सरकारी है वो पहले से कार्य सत्य कार्य सत न हो तो घर चाहने वाला व्यक्ति मिट्टी को क्यों लेता है उसको पता है वो जो कुमार को क्या पता है इसमें घड़ा छिपा हुआ है वो जानता है इसे मिट्टी लाता है तेल चाहने वाला व्यक्ति तिल को ही है रेत क्यों लाता आरंभ बाद माना जाए तो नरियाई के मतलब जैसे माना तीर में पहले घट नहीं और तेल नहीं होता तेल कब होगा के बाद यही तो है तभी तेल पैदा होगा पहले तो तेल आई नहीं आरंबा है वो पहले अभाव है पैसा हुआ यही मानते हैं कारण में कार्य का प्राग हुआ तो अगर पहले से तेल न हो वहां तो तीर में भी नहीं है सूर्य तो में भी नहीं है तो वो तेल चढ़ाने वाला व्यक्ति ये दूर होने लाएगा सांस सा पूछते हैं तो नैया नहीं, नहीं दे पाता। और कहेंगे सांस को अरे पहले से या तो फिर की जरूरत क्या है एक दूसरे से एक दूसरे वक्त समाप्त हो जाता है सुंदर और सुंदर न्याय लग जाता है जो विचार करने लग जाए ऊपर ऊपर एक शास्त्र पड़ा होगा उसके लिए तो ठीक है अगर दोनों की देख पढ़ने के बाद विचार करें तो आपके माता कट्टर में क्या बोल रहे हैं ऐसा होगा अच्छा तो कह रहे इस प्रकार से मेरा मन हमेशा ब्रह्म की तरफ ही जाता है ऐसा जो सोचता हो चलता हो तो उसको प्रत्येक भूत और ब्रह्म अभिव्यक्ति प्रत्येक भूत अपना स्वरूप भूत स्वरूप भूत आपको परमात्मा की अभिव्यक्ति मैं ही ब्रह्म हूँ करके अंतिम में उसकी स्थिति हो जाएगी मैंने बार बार ब्रह्माचार बनाता रहेगा तो अपने को ब्रह्म रूप में पाएगा ये कहना है ये उपासना है।, है कहा आगे कहा मन उपाधिगत क्यों ये अज्ञात उपासना क्यों है मन भीतर है बाहर नहीं पहले अधिद उपासना था बाहर युवा था बाहर हुआ था अब मन भीतर है मन के माध्यम से करना है चिंतन यहाँ इसलिए कहा कहते हैं मन उपाधिगतवाद मन मन उपाधि मनो मन उपाधि मन उपाधिगत बहुगढ़ी समाज है मन उपाधि वाला है कौन ब्रह्म मन उपाधिगत्वाद ही ऐसा होने से ही मनसा संकल्प अनु मन, अच्छा मन उपाधि वाला होने के कारण मन के जो संकल्प है और जितने भी वृत्तियां बनती है उस वृत्तियों के द्वारा उस ब्रह्म की अभिव्यक्ति तो मन वाला है वो वही है वो तो मन जो जो वृत्तियां बनाएगा जो जो संकल्प करेगा उससे ब्रह्म की उपलब्धि ये कहा मन उपाधि करवासी मनस संकल्प स्मृत्यादि संकल्प करता है स्मरण करता है प्रत्यय एक जो प्रत्यय बने इसकी वृत्तियां बनती है संकल्प रूपी स्मरण रूपी जो प्रत्यय बन प्रत्य बनता बनती है उसके द्वारा अभिव्यक्त ब्रह्म ब्रह्म अभिव्यक्ति होती है हो ब्रह्म की क्रियमान युवा जैसे विषय बना दिया हो ब्रह्म को ऐसा लगता है मन विषय तो नहीं बना सकता क्यों नहीं ब्रह्म जिसको जानता है ब्रह्म को वो नहीं जान सकता क्या विषय बनाएगा वो तो विषय कर लिया मान लिया ऐसा बना जैसा लगता है कहा विषय क्रियमानन युवा हो जिसने युवा लगा को विषय नहीं कर पाता युवा अतः एक सैसा ब्रह्म हो अध्यात्मा पर आदेश हो एक यही ब्रह्म का अध्यात्म आदेश है उपदेश उपासना है टिप्पणी तीन नंबर है दो भी है मन आयु यथा तोयोपाधि को बड़ा सुंदर दृष्टान्त देते हैं वो ब्रह्मा मन उपाधि वाला है ठीक है इसलिए मन के वृत्ति के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है ये बोल रहे कैसे इसके लिए दृष्टान्त देते हैं समुद्र का और तरंग का दृष्टान्त देते हैं किसने कहा से ढूंढ गिराते हैं टिप्पणी का यथा तोयोपाधि को जैसे सूर्य के आए जल उपाधि वाला जल उपाधि के कारण उसके प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है तोय को कोयोपाधि तो, तो, तो, जल उपाधि वाला जो सूर्य है भी उसके जो बीची आदि है तरंगा आदि में जो तो प्रतिबिंब दिखाई देगा तो उसके द्वारा क्या दिखाई पड़ेगा अभिव्यक्ति होती किसकी सूर्य जल के जो तरंगा आदि रूप में बने हुए हैं उसी के माध्यम से हो जाता है ठीक इसी प्रकार यहाँ से समझना मन उपाधि वाला ब्रह्म होने से मन का जो परिणाम है कौन वृत्तियाँ उसके द्वारा अभिवृत्ति होती है जैसे समुद्र का परिणाम कोय तरंगादि उसके माध्यम से सूर्य की अभिव्यक्ति होती है प्रदीमान ये कहा गया यथा कोयोपाधि को बासवाण जैसे कोय उपाधि वाला सूर्य है वो सूर्य कोयस्य बिचियादि भी अभिव्यक्ति को जो बिची आदि है जल की जो बिची आदि तरंग आदि है उसके द्वारा अभिव्यक्त होता है कौन सूर्य वहीं दिखाई पड़ेगा वो तरंग आदि में अच्छा सत्र तत्र मन वहाँ प्रतिबिंबित होता है तरंग आदि में होकर के अभिव्यक्त है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी मन उपाधि वाला परमात्मा है तो वो इसलिए क्या होगा मन के जो वृत्तियों के माध्यम से वो तो वृत्तिगत अभिव्यक्त होता है ब्रह्माकार वृत्ति है न एवं मन उपहितम ब्रह्म यदि दृष्टांत हो गया तो ये उपाधि वाला जल है सूर्य के प्रतिबंध एवं मन उपहितम ब्रह्म मन उपाधि वाला ब्रह्म है वही तत्म मन मन के जो वृत्तियां उसके द्वारा ही अभिज्ञ अभिज्ञ अभिज्ञ उसी के रूप से करता है प्रतिबोधन पहले हम पढ़ चुके हैं वो वृत्ति के साक्षी रूप से अभिगति का तीन ही टिप्पणी अभिगत ब्रह्म विषयी क्रियमाण इवन विषय तो नहीं होता विषय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 अगंगा गंगा गंगा भवती ये जो जल गंगा नहीं था कि हमने अभिमंत्र किया गंगे चुनने जब मंत्रित किया क्या हो गया गंगा हो गया गंगा गंगी बहुत जो गंगा नहीं वो गंगा हो जाता अभोज सर्वाद में स्वीकृत्यता है ये स्वीकृत है विषयी क्रियमाण युवा अभिषय विषयी क्रियमाण युवक मान मन का विषय चुना तो विषय हुआ जैसा हो यही कहते हैं साच अभिव्यक्ति ऐसा होने से श्रम के अभिव्यक्ति होना चाहता साच अभिव्यक्ति ध्यानमुसरती है वो जो अभिव्यक्ति है उपासना को भी अनुसरण करती है अभिव्यक्ति विषय क्रियमाण इवजा दोनों उपासना भी है और विषय होना भी है दोनों माना जाता है एक वस्तुतः साक्ष्य नास्तव में साक्षी रूप से ही अभिव्यक्त होना है इसके से उत्तियों के साक्षी मनोवृत्ति के साक्षी रूप से हम सकते हैं होने पर भी कहा वस्तुता साक्षर अभिचानम साक्षी रूप से ही अभिशोच होने पर भी ये दो वाला लगा एक तो विषयी क्रियमान भी बहुत ही और ध्यान ध्यानकर्ता जैसा भी हो जाता है चिंतन जैसा भी हो जाता है वास्तविक साक्षी रूप से अभिव्यक्तियों होने पर भी ये दोनों भी जैसा लग जाते हैं क्यों मुदगोलो परिषद में आए तो हम यहाँ उपास थे ये मुदगोलो परिषद की बात क्या है उसको जिस जिस प्रकार से चिंतन करता है वैसे हो जाता है मैं ब्रह्म हो ग्रह के उपासना करे तो ब्रह्म हो जाएगा मैं भूत होंगे तो भूत हो जाएगा ये यथाम प्रबद्धनते ही ममो वर्तमान वर्तनते मनुष्य गीता भगवान है मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं जिस रूप से मुझे चाहते हैं मैं रूप में मैं भी करता हूँ हम व्यवहार में भी ऐसे ही करते हैं सबके साथ एक व्यवहार नहीं होता है घर में कोई भी एक व्यक्ति होगा उसके सामने वाला जो संबंध लेके आएगा वही संबंध से उसका व्यवहार करेगा कोई तो पापा करके आएगा तो उसके साथ और होगा कोई भैया करके आएगा तो और संबंध करेगा भिन्न भिन्न संबंध हो जाता है एक ही व्यक्ति में तो परमात्मा एक ही है कि तो जैसे हम जिस रूप में चाहते हैं उसी रूप में वो भी फल देते हैं एक था वाम प्रबंधन देता में माने मेरे को मेरे रूप में भजन करेंगे मैं अपने रूप में प्रकट हो जाऊंगा भूत रूप में करेंगे तो मैं भूत रूप में प्रकट हो जाऊंगा हूं तो वही हूं क्योंकि भूत रूप का प्रकट होने पर तो दूसरा फल मिलेगा मैं अपने रूप में जाऊंगा तो दूसरा फल मिलेगा उनकी जैसी मांग होगी ये बताए सम यथा ऐसा उपासक इत्यादि न्याय युक्ति है युक्ति है इसलिए विषयी भगत इवक आभा की विषय तो नहीं होता विषय हुआ जैसा हो जाता विषय नहीं कर पाएगा मन पहले कहा ना मनोमतमसा न मूलते मन कहां से विषय कर पाएगा पहले प्रथम घर में बोल चुके थे जन मनसा न मूलते जनहुल मनोमतम तलेविधि प्रथम घर में बोल चुके थे मंत्र तो ख्याल होगा ही आपको अच्छा सतेश सा सा ब्रह्मणोंध्यात्म आदेश कहा ये ब्रह्म का अध्यात्म आदेश में उपदेश है कहा कैसा है तो टीका देखिए उक्त अर्थम संक्षिप्ता अब ये बताए हुए सारा, सारांश संक्षिप्त बताना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं विद्युन्वेश अतिदैवतम दुतम प्रकाशन धर्मी विद्युत और निवेशन दो दृष्टानों की या था एक तो बिजली के प्रकट होने के समान और दूसरा निवेशन आपके पल के बंद होने के समान ये दो दृष्टांत दिया था जिसमें मैंने स्वरूप दिखाना छिप जाना विद्युत के समान स्वरूप दिखाना एक्शन ऐसा किया और आप बंद करने के समान छिप जाना ये दो गुण डाल के पहले वाले में उपासना करनी होगी धर्मी हो जाएगा परमात्मा धर्मी होगा उसके लिए दो और अध्यात्म से मन श्रद्धे समकाल अभिव्यक्ति धर्मी अब अध्यात्म को भी ब्रह्म धर्मी बनना उपासना ब्रह्म की करनी है क्यों तो मन के वृत्ति के समकाल में ही कोई अभिवक्त होना ये कितना वेद है मन के वृत्ति बनने समय ब्रह्म है वहां क्योंकि मन में वृत्ति तब तक तो तो तो नहीं बन सकती ब्रह्म जो भी नहीं सकती है चेतन में वो वृत्ति कैसे बनाए हो उसी काल में अभिवक्तना इतना फर्क है अभिधैव में और इसमें अध्यात्म में युवक आया कहा साराम से ही निकाला क्या आदेश है ये उपदेश है कहा एवं आदिश्य मान ही इस प्रकार से उपदेश दिया हुआ ब्रह्म क्या होगा मंद बुद्धि गमन मद क्योंकि जो प्रथम खंड ने जो बताया जिस ब्रह्म केरोत्रनसोमन यद बातों बातों सबसे बुद्धि पकड़ नहीं पाती है वो उत्तम अधिकारी पकड़ सकते थे उस बात को समझ सकते थे जिन्होंने जो कृतोपाषद होंगे उनके वो विषय बना सकते थे शुद्ध अंध करने वाले उत्तम अधिकारी किन्तु सबके विषय के था नहीं बताई हुई उपासना मंद बुद्धि वालों की मंदा बुद्धि मंद बुद्धि वाले भी इस तरह से कहानी के रूप में इसको तरह समझाने पर समझ सकते हैं पुराण आदमी जितने भी है वास्तव ने मंद बुद्धि वालों को लेकर छोटी सी बातों को विस्तार करके बताया जैसे सब कम बदस आता है देव में पैतृक प्रतिशत होगा आपने ये सत्य सर्थे उसका फल कुछ पता है कि क्या क्या सत्य बोलने से क्या मिलेगा? हम तो फल के लोग ही प्रयोजन न प्रयोजन फल देखे तो ना किसी की प्रवृत्ति होगी नहीं सत्यम बध बोलते क्या मिलेगा हमको तो इससे प्रश्न उठेगा तो इसके लिए सत्यम बरह के लिए विभाग में षष्ट स्तंभ बना दिया पूरा पुराना है एक कंधा है एक हरिश्चंद्र नाम के राजा पे सत्यवादी के बहुत लंबी कहानी आ गई तो सत्य बोलने से अंतिम क्या हुआ स्वर्ग मिलता है हरिश्चंद्र स्वर्ग बड़ी बड़ी उनको जीवन की दुखद कहानियां हैं अंतिम में वो सत्य भाषण करने वालों को स्वर्ग मिलता है ये निष्कर्ष मिलता है वहां जाके बल किया यहाँ शब्द इतना या सत्य इतने को लेकर के देवी एक खंड बना दिया तो ऐसे ये होता है वो वेरते आराम से होता है पुराणों में किन्तु तो वेद संक्षिप्त बोला हुआ सत्य बड़ा उत्तम अधिकारी होगा जो तो समझ गया होगा हमारे जैसे नहीं समझ सकते तो उसके लिए कुरानी उत्पादन करना पड़ा उसके माध्यम से कहानी के रूप में रूपक बना करके दिखाने पर कुछ समझता है असिला तत्वसी तो में समझ पाएगा बात अंतिम समझना वही जा करते हैं यही कहते हैं इस एवं आदेश माने इस प्रकार से उपदेश किया हुआ ब्रह्म मंद बुद्धि गम्य अनुभव मंद बुद्धि वाले के तो भी विषय बन जाता है गम्य मानी विषय बनेगा जिसकी मंद बुद्धि मंदा थे मंदबुद्ध मंदबुद्धि वाला जो तो व्यक्ति है उनके भी गम्य होता है विषय बन जाता है यदि ब्रह्मा आदेश हो विषय इस प्रकार का आदेश उपदेश है एक उपासना उत्तम अधिकारी के प्रथम खंड द्वितीय खंड बहुत हो चुके हैं उसको जरूरत ही नहीं तृत्य खंड इसके लिए बनाया गया है मंदबुद्धि बुद्धि को है क्योंकि तीन प्रकार के होते हैं उत्तम मध्यम मंदबुद्धि तीन वाले होते हैं एक जैसे सब में होते हैं क्योंकि एक ही गुरु से पढ़ने वाले छात्र एक जैसे होते हैं क्या एक विशेष नंबर लाता है और एक सामान्य नंबर आता है एक फेल हो जाता है ऐसा हो जाता है तो ही है मंद बुद्धि वालों को लेकर कहा नई निरुपाधिकम एव ब्रह्म मंदबुद्धि भी आकलित सकते हैं जो प्रथम खंड और द्वितीय खंड में जिस निरुपाधिक आत्मतत्व का चिंतन किया था उपदेश किया था मंदबुद्धि की बुद्धि पकड़ नहीं सकती नहीं होता नहीं निरुपाधिकम ब्रह्म जो निरुपाधिक ब्रह्म है उपाधि रहित ब्रह्म जो सोरोम आदि शब्दों से कहा गया जो ब्रह्म है प्रतिबोधन इत्यादि से कहा गया जो निर्वाधित ब्रह्म है वह मंदबुद्धि न सकते मंद बुद्धि के द्वारा उसको समझना संभव नहीं है इसको लेकर उपासना के माध्यम से प्रतीक बनाकर के बता दिया अच्छा एवं आदेश मान विदीजी उपास्क तया उपदेश उपास्क रूप से कहने पर ना अपने से भिन्न दिखाई पड़ता है वो तो अपने को उपासक समझता है वो उपास्य हो जाता है फिर वो समझने लग जाता है सीधा सीधा कि तो मुख्य बात समझ नहीं सकता मंद बुद्धि वाला यर्थोत्तम उपास्यमान उपासना या बुद्धिमान दे अवगमे क्या तो इस प्रकार से उपास्यमान ब्रह्म के उपदेश करने पर क्या करेगा वो उपासना करेगा तेरे लिए काम ऐसा कर ऐसा कर, कर बोलने से कुछ करेगा सीधा तुम तो ब्रह्म बोले तो ये तो कुछ जानते ही क्या बोलते ये बोलेगा वो समझेगा ही नहीं बोले, बोले वो। भविष्य में वही होना है किंतु तो अभी शुरू में सीधा सीधा अभी आया होगा तो बोले तो ब्रह्मा है वो क्या क्या समझेगा वो कुछ तो नहीं समझगा या शरीर को लेकर ब्रह्म समझेगा पूरा और गड़बड़ हो जाएगा ना। ना। तो ये इसलिए कहते हैं यह तो जिस प्रकार से दो प्रकार से उपास्य उपासना बताई गई मानी अविदय उपासना और अध्यात्म उपासना इस तरह से जो पूर्वोत्तर प्रकाश से उपास्यमान जो ब्रह्म है वह उसको उपासना या बुद्धिमान दिया हो वैसे भी सुगम भासना के माध्यम से जो बुद्धि की मंदता हट जाएगी तो फिर वो ब्रह्म को संबंध में सुगम हो जाएगा। इसलिए उपासना बताइए उपासना इसकी है उपासना करने पर बुद्धि शुद्ध हो होगी बुद्धि की जो तो मंदता है मिट्ट जाएगी तो फिर वो समझने लग जाएगा अंतिम में समझना उसी को है श्रवण साकार आदि का जो भी चर्चा है पुराण आदि में उसी में बैठने का नहीं है साधक को अगर उनके सुनते और उनके अनुष्ठान आदि करते करते अंतम शुद्ध होगा का समझ में आ जाएगा असल में हम लोगों को चाहिए था पहले पुराण आदि पढ़े हाँ उपासना तो आदि करे उसके बाद में वेदांत तो श्रवण करे ऐसा चलना था और समय कम है ग्रंथ बहुत है तो क्या करेंगे अल्पस्त कालो बहुवच्च बहुवस्त बीघा ऐसी स्थिति है तो क्या करे परिस्थिति है तो ये कहा ये यह ना उनके लिए बताई गई जो उत्तम अधिकारी नहीं है उनको लेकर के कहा ये बता दिया अच्छा अगर तो मंत्र होगा अभा की भाषण होगा अथ अनंतरम अध्यात्म है, तो अध्यात्म भी है मंत्र है अध्यात्म उपासना बताते हैं आत्मा उपासना। आत्मरोना आत्मरोत्म विषय आत्मनोव अधि ऐसा को अध्यात्म हो जाता है अभ्यवाद समाज हो जाएगा अध्यात्म बन जाएगा आत्मनोव जैसे हर उधि अधिहरी ऐसा बनाते हैं उसी प्रकार आत्मो अधिक है अध्यात्म ऐसा हो जाएगा आत्मा को विषय करके जो उपासना की जाए उसको अध्यात्म उपासना करते वाणी ये आत्मनोअित वा आत्म विषय अध्यात्म उच्चतः आत्मा को विषय करने की उपासना को अध्यात्म कहते हैं यदि वाक्यशेष ऐसा है अर्थात और अध्यात्म का अर्थ करना आत्मनोअी आत्मविषय विषय अध्यात्म उचित वाक्यशेष अध्यात्म उचित अध्यात्म उच्चते ये बाक्यशेष लगा हुआ है अध्यात्म को कहा जाता है कर... के आगे उच्चते क्रिया लगानी पड़ेगी आत्म विषय में उपासना बताई जाती है ऐसा ऐसे बोलना चाहिए यदे तथा यथोक् लक्षण ब्रह्म यदेत ब्रह्म ये जो ब्रह्म है वह ग्रछतीकर्ता जैसे हो जाता है मन प्राप्त तो नहीं कर सकता तो किंतु वृत्ति के माध्यम से प्राप्त करता जैसा हो जाता है ये कहा प्राप्त होती वी करोती वही करता जैसा होता है फलव्यापी फल न होने को तो वृत्ति व्याप्ती कर लेता है उसी को विषय समझते हैं ये कहा न बोल विषयी करोटी वास्तविक विषय नहीं बना सकता मैं इसलिए विषयी करोटी सुत्य लगाया है विषय तो नहीं होता किंतु विषय जैसा हो जाता है जिसके सु लगाया हुआ है तो ना वास्तव में विषय नहीं, मान नहीं कर सकते मनसो अग्नि को नहीं चला सकती अग्नि के द्वारा है इसी प्रकार ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित पदार्थ है मन ब्रह्म जानता है मन को और वो मन भगवान प्रकाश करेगा कैसे विषय बनाएगा नहीं बना सकता मनसो अषय ब्रह्मण अथो मनो न मन नहीं जाता है न तुर्गछति न मनो इत्यादि न बागछे न मनो कई तृतीय मंत्र में बोल के आ चुके हैं कहीं हम उपदेश करें इत्यादि बोलते हैं मन का विषय नहीं होता विषय हुआ जैसा होता है और मनोवरम ये पहले कहा था यह मन का ना और मनोवर प्रथम बोल के आई च उक्त उक्तम क्या प्रथम खंडे उत्तर प्रथम खंड कहुक् गु मनसोप भी गच्छति गिमन गव लगाते तो गोल तो लगा सकते हैं गच्छतिशत्य तो है मन का भी मन है, तो तो है। मनसोपन मक अध्यात्मिकारात्मक हो रहे तो क्या अध्यात्म मन का और ब्रह्म का ताला कहा अपने आप में गया हुआ जैसा हो जाता है जाना तो होता नहीं किंतु प्राप्त है गया हुआ जैसा हो जाता ऐसा करके कहा क्योंकि तो तो मन का भी मन है वो मन का भी स्वरूप है तो अपने स्वरूप में गया हुआ जैसा हो जाता है जाना तो बनता अपने आप कोई व्यक्ति नहीं जा सकता ये बदल किसी घर पर घुसेगा अपने में नहीं घुस सकता अपने आप में जाना नहीं बनता जब गया हुआ जैसा हो जाता है अच्छा आगे ठीक है अहम ग्रह अहम ग्रह नहीं हुआ एकदम तो ये उपासना अहम ग्रह पूर्व की करना चाहिए मन अलग है और परमात्मा अलग है ऐसा करके मैं अहम ग्रह से करता हूँ परमात्मा बिन्ना है इस रूप से अहम परमाश् इस रूप से करना चाहिए अहम ग्रहण नहीं हुआ एक क्योंकि तीन प्रकार की उपासनाए हैं शास्त्र में ध्यान देना है किन प्रकार से विहित है उपासना एक तो कर्मांक अवबद्ध तो उपासना है कोई ना कोई कर्म करना ही पड़ेगा उसमें जिस आसन के लिए विहित हो तो उस कर्म के साथ में कुछ उपासना है। कर्म के अंग रूप से बने हुए हैं स्वतंत्र उपासना नहीं हो जैसे उदगित उपासना तो तो है वहां पर ये ज्ञाधि करते समय उदगित दान करना होता है खाली उदगित उपासना नहीं हो तो कर्मांक अभब्ध उपासना है कर्म के अंग में बने हुए हैं कर्म के साथ उपासना करने से फल में समृद्धि हो जाएगी करना पड़ेगा तो कर्मांक उपासना और एक निप्रेष्ठ अभ्युदय निष्ठ उपासना है केवल उपासना से फल प्राप्ति है और तो कर्म की आवश्यकता नहीं है जैसे ब्रमणों का आदि प्राप्ति के लिए केवल उपासना प्राण रूप से उपासना करो समस्ती प्राण नहीं हो भावना करो ब्रम्हणों की प्राप्ति हो तो अब बिल्ड्रे विश्रेष्ठ उपासना है वो किसी के साथ लिए फल देने वाला और एक होता है अहंग्रह उपासना ये अहंग्रह उपासना है पहले तो जो एक रूप में हुआ वो, वो अलग रह करके वो करते हैं जो करना है उसको अहंग्रह उपासना चाहते हैं अहंग्रह करेगा करते उपासना अहंग्रह रूप से करना चाहिए आध्यात्म ब्रह्म रूप महा आध्यात्म ब्रह्म रूप में करते हैं आत्मभूतवाच ब्रह्म तो मान आदि का आत्मा है कौन ब्रह्मा मान आदि का आत्मा माने स्वरूप है आत्मत आत्मा आत्मत्वात् ब्रह्मा ब्रह्म तत्मेप एक मनोवर्तमें आप स्वरूप ही है ब्रह्मा मन का स्वरूप है आत्मा है माने से उसके समेत मन रहता ही है ये कहा इति ऐसा उपस्मृति ऐसा चिंता करता है शायद मन का भी आत्मस्वरूप है तो मन रहेगा ही वहां आत्मा में ये एक चिंतन करता है ना के द्वारा ये ये करता करता है, है इस का कौन विद्वान उपासक चिंतन करता है, है, है। जिससे कि इसे ब्रह्म के तरफ मन जाता हुआ है ब्रह्म द्वितीय ब्रह्म के तरफ जाता हुआ था कहा जाता है कहा के के प्रतीक प्रतीक ऊपर को अध्यात्म में लिखित पुस्तक शब्द आत्मा ने अधिक अध्यात्म ऐसा पाठ है आत्म शब्द किया है भाष्य में लिखित पुस्तक में अध्यात्म है भाष्य में पाठ ऐसा बोलते हैं एक दोस्मर अनेक समीपा मन समीप मन वाला मेरा मन है आत्मा के समीप में रहने वाला मेरे मेरे पास रहने वाला मेरा मन है इस मन के द्वारा स्मरिण अभिक्षण शंकर बार बार वो तो स्मरिण होगा शकरण मनस है प्रत्यक्ष रूप बार बार चिंतन ब्रह्म का होगा किन्तु वो मन का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्म स्वरूप है ब्रह्मी यही उपासना वो ब्रह्मा जो मन चिंतन करता है जिस ब्रह्मा का था था वो ब्रह्म नहीं है अध्यात्म उपासना स्वरूप सूचितम भवती इस प्रकार अध्यात्म उपासना के स्वरूप सूचित होता है यहाँ विस्तार तो नहीं है सूचना दी गई है सूचित होता है ये जानना चाहिए देखिए अभीक्षण पुनः पुनश्च अभीक्षण अभिक्षण संकल्प स्मरती है उपस्मर अभिक्षण संकल्प कह तो अभिक्षण क्या है कहते पुनः पौन बार बार संकल्प करता है पुनः पुनः संकल्प हो बार बार संकल्प ब्रह्म प्रेषित से मन सब ब्रह्म के द्वारा प्रेरित जो मन है उसका बार बार संकल्प है यही है अभीक्षण सब प्रकार अतः उपस्मर संकल्पाधि लिंगय ब्रह्म मनो अध्यात्म भूतम उपास्यम इतनी अभिप्राय करें इस प्रकार से उपस्मरण कर श्राव्य मन के माध्यम से और संकल्प करता है मन ब्रह्म का इसलिए क्या ये लिंग ब्रह्म है करके क्या हो? जैसे लिंग अग्नि का लिंग तो लिंगन पर अगर ब्रह्म नहीं होता तो ये मन ब्रह्म का चिंतन नहीं कर पाता क्यों है तो और ब्रह्म ना होता तो मन संकल्प नहीं कर सकता मन संकल्प कर रहा है चिंतन कर रहा है साधक मन के द्वारा संकल्प कर रहा है और चिंतन भी कर रहा है कर रहा हूं मैं जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो ब्रह्म जरूर यही लिंग ब्रह्मा जो ब्रह्म तृतियां तक अध्यात्म भूतम मनो अध्यात्म भूतम ब्रह्म मन के भी जो स्वरूपभूत ब्रह्मा है अध्यात्मूत है मन का भी स्वरूप है जो ब्रह्म उपास्यम ये उपास्य होता है सिद्ध हो जाता है ये सिद्ध होता है कहा तीन और चार तीन चार महा तीन में कहा लिंग ही आत्मागति अंतरेण जलस्य भाषा स्मरणादि परिणाम असंभव क्या कहते आत्मा के अनुगतता के बिना आत्मा यदि वहां न हो तो जल मन में संकल्प आदि करना संभव नहीं, परिणाम नहीं। है परिणाम होना संभव नहीं मन का वृत्ति है संकल्प परिणाम है वो होना संभव नहीं ये कह रहे हैं अब ये आत्मानुगति में आत्मा के अनुगति के बिना अनुगत हुए बिना जैसे घर में मिट्टी अनुगत होने के बिना घर की नहीं होती घर कोई कार्य नहीं कर पाए अनुगत होना कारण कार्य में अनुगत होता है ठीक किसी प्रकार यहां भी आत्मा के अनुगति के बिना अनुगत पद के बिना जड़स्य मंजर है उस मन का स्मरणादि परिणाम आदि परिणाम असम्भव न होने असंभव होने से केसा तन लिंगत्व केसाव युद्ध वृत्ति नाम संकल्प आदि वृत्ति नाम तलिंगत्म ब्रह्मलिंगत्म आत्मलिंगत्व आत्मा है सिद्ध कर देते हैं जैसे अग्नि के बिना धूम होने सहता है धूम लिंग बन जाता है अग्नि के लिए जल्दी का ज्ञान होता है किसी प्रकार कि वृत्ति बन रही है तो ब्रह्म जरूर है ब्रह्म के सानिध्य के बिना वृत्ति नहीं बन पा रहा है वृत्ति बन रही है जड़ में तो उसे ब्रह्म है सिद्ध हो जाता है ये चार नंबर है मनो अध्यात्म वह मन के लिए अध्यात्म स्वरूप है इसलिए कहा अर्थ मनुष्य अध्यात्म होता है पाठन समय यहाँ पर मनुष्य मन षष्ठ्यंता लगाना अच्छा होगा ये मनो अध्यात्म होते द्वितियां करके रखा हुआ है किंतु चाहिए पाठ टिप्पणी का कह रहे हैं षष्टंत्र पाठ होता है मनोष वो अध्यात्म यह समय अच्छा पाठ होता मन का भी अध्यात्म अध्यात्म स्वरूप अच्छा होता एक ऐसा पाठ मनुष्य भाष्य में द्वितियां जैसा लगता है मनो अध्यात्म होता तो उसकी अपेक्षा ष्टंत्र होता तो अच्छा लगता है मनसो होता तो अच्छा लगता है आगे। आगे। आगे। पांच उपास्यम मनसो की आत्मभूतम ब्रह्म अहमअमी इतम उपास्य तत्व दर्थ मन का भी जो स्वरूप भूत ब्रह्म है वही मैं हूँ ऐसी उपासना करनी चाहिए मन का भी जो स्वरूप है ब्रह्म वो ब्रह्म मैं हूँ ऐसे उपासना करनी चाहिए सूर्य हुए साधकों के लिए उपासना करनी चाहिए सुलझे हुए नहीं कर सकते ठीक है, समय हो गया है ओ मेरा ध्यान ओमा पाचो इंदिरा सर्व कम श्रम